ृद स्मृद पुराणय परुण ओम नमो नारायणाय ब्रह्मसूत्र अध्याय में तृतीय पाठ पंचमाधिकरण में परब्रह्म प्राप्ति और अपरब्रह्म प्राप्ति में साधन का भेद विद्या का भेद इसको लेकर के यहां विचार आरंभ हुआ था हिरण्य गर्भादि उपासनाएं शास्त्र में प्रसिद्ध है उन उपासनाओं के द्वारा ब्रह्मलोक पर्यंत प्राप्त होता है तो ब्रह्मलोक में परब्रह्म की प्राप्ति नहीं है क्योंकि गति आदि का वर्णन होने के कारण परब्रह्म प्राप्ति नहीं कहा जा सकता तो वहां जो प्राप्ति है वह अपरब्रह्म की प्राप्ति है ऐसा निश्चय किया था अब यहां आगे प्रश्न पूर्वक सगुण विद्या विषयक जितने भी गदी गतिश्रुतियां हैं उत्तरायण मार्ग की गति बताती है उन गदी श्रुतियों का वेदांत का तात्पर्य वेदांत में किस प्रकार उन गदी श्रुतियों को व्याख्या करते हैं इसी विषय को ये इस अधिकरण के अंतिम भाग है इसमें विचार किया है यदि भी पहले तत्र तत्र स्थानों में प्रासंगिक विचार हो चुके हैं फिर भी यहां उपसंहार प्रकरण में कुछ और स्पष्टता आवश्यक है इसलिए ये स्पष्टता करते हुए ये अंत में ये विचार रख रहा है भाष्य में कहा किम विषया पुनर्गतिश्रुदया यदि ये, ये गतिश्रुदियां गदी मैंने उत्तरायण गदी संबंधी जो श्रुतियां है ये परब्रह्म विषयक नहीं है तो किम विषय है इसका विषय क्या है तो कहा विषय है यदि किम विषय है तो कौन सा विषय होगा इसका तो उच्यते कहा सगुण विद्या विषया भविष्यन्ति ये सारे गदी गतिश्रुतियां सगुण विद्या विषयक होंगी सगुण विद्या का अर्थ है सगुण ब्रह्मोपासना पर ब्रह्म परब्रह्म को ही उपाधियों से युक्त कर गुणों से स्तुति करते हुए गुणों के भाव का चिंतन करते हुए उपासना है यह सगुण ब्रह्मोपासना है इसमें सर्वज्ञत्व सर्वकर्मा, इत्यादि अनेक गुण हैं, जो शास्त्रों में वर्णित है उन गुणों के साथ उपासना या सगुण कहते समय कोई भी गुण लेंगे ऐसा नहीं होता है शास्त्र में परब्रह्म के लिए गुण का जहां विचार किया है तो वही सगुण ब्रह्म होगा जिस जिन गुणों के विषय में तृतीयाध्याय अध्याय पाद में गुणों गुणोपसंहार पाद में विस्तार से विचार किया था उन गुणों के आधार पर जो चिंतन होता है वो सगुणोपासना है तो सगुण विद्या विषयक ये सारे गदिश्रुतिया सगुण विद्या विषयक होंगी तथा ही क्वचित ब्रम पंचाग्नि विद्या प्रकृतिया तो इसी को समझने के लिए आप देखेंगे कहीं पंचाग्नि विद्या को आरंभ करके वहां गि का विचार किया छांदोग्य उपनिषद और प्रधान्य उपनिषद दोनों में जिस गति विचार को अभी तक करते आए हैं इस पाद में जो प्रारंभ से लेकर के गति विचार कर रहे हैं ये इसी को लेकर के और कोचित पर्यंग विद्या में छांदोग्य उपनिषद अष्टम अध्याय के जो विषय है उसी में भी कुछ कुछ गति का विचार किया और कोचित वैश्वान विद्या में कहीं तो वैश्वान विद्या को लेकर के गदि का विचार किया ये भी छांदों के ब्रदारण दोनों में है तो ये सब सगुण विद्या विषय होते हैं गुणों को आधान करके ब्रह्म का चिंतन किया जाता है किन्दु यहाँ ब्रह्म प्रकृत्य गतिरुच्यते जैसा जहां भी ब्रह्म को आरंभ करके यानी ब्रह्म का पहले प्रस्ताव किया और उसके बाद में आगे उपासना बताई और उपासना के बाद में गदी का चिंतन किया तो ये क्रम जहां जैसा दिखता है जैसा प्राणो ब्रह्मा, कम ब्रह्मा, कम ब्रह्मा इति कि प्राण ब्रह्म है कम ब्रह्म है सुख ब्रह्म है और व्यापक रूप में आकाश रूप में ब्रह्म है तो ऐसा वहां वर्णन किया अथ यदि तम ब्रह्म पुरे दहरम पुंडरीगम वेशमा अष्टम अध्याय की में आया ये जो शरीर है ब्रह्मपुर है वहां भी ब्रह्म शब्द प्रयोग किया और प्राणो ब्रह्म इत्यादि में भी ब्रह्म शब्द प्रयोग किया तो यहां ये जो शरीर है ब्रह्मपुर है कारण क्या है इस शरीर में शरीर रूप जो ब्रह्मपुर है इसमें एक पुंडरीक आकार का हृदय स्थान है और उस हृदय स्थान रूप वेशम में उस स्थान में परमात्मा का निवास है ऐसा कहा अंदरयामी रूप से परमात्मा इस शरीर में निवास करते हैं इसलिए ये नश्वर शरीर का नाम भी ब्रह्म कहा है ऐसल ब्रह्मपुर का, ब्रह्म, का ब्रह्म निवास करते इसलिए ब्रह्मपुर है, ब्रह्म है। तथा भी वामनी सत्य कामादि गुण ही इन स्थानों में वामनी भामनी इत्यादि रूप का वर्णन किया सुंदर रूप है आकार है ऐसा वर्णन किया सत्यका सत्य, सत्य संकल्प इत्यादि भी वर्णन आता है तो ये सारे गुण है वामनी तो गुण हो सत्यकाम्वादि तो गुण हो ये सारे गुणों के द्वारा सगुण से एवं उपास्यवाद संभव अधिगति यद्यपि ब्रह्मशब्द का प्रयोग किया है तथापि यहां सगुण उपासना ही यह गुण सहित उपासना है तो सगुण ब्रह्म उपास्य होने से सगुण ब्रह्म के संबंध में गदिश्रुतियां आ सकती है ब्रह्म शब्द प्रयोग करने मात्र से वो परब्रह्म ही होगा ऐसा कहने का तात्पर्य नहीं है शास्त्रों में जो भी शब्द का अर्थ हम करते हैं वो प्रसंग देखना पड़ता है उस प्रकरण में उस प्रसंग में उस शब्द का अर्थ किस अर्थ में आया है? वो किस प्रकार करना चाहिए ऐसा देख करके चिंतन करके ही अर्थ करना इसी के लिए परंपरागत ज्ञान पर की भी आवश्यकता होती है गुरु परंपरा से वो ज्ञान प्राप्त करना होता है नहीं तो सूत्रों का अर्थ करना संभव ही नहीं क्योंकि सूत्रों में बहुत संक्षिप्त बहुत कम पद होते हैं उनके द्वारा वो पूर्व पूर्व निश्चय किया हुआ अर्थ को ध्यान में रखकर के ये अर्थ निकालना पड़ता है ये परंपरा से ही संभव है वो कोई भी बुद्धिमान हो तो पंडित हो तो भी वो अपने आप नहीं कर सकता परम्परागत ज्ञान चाहिए इसीलिए सगुण विद्या विषय कहाँ कहाँ है और ब्रह्म का क्या क्या विशेषण से चिंतन करना है इत्यादि वो प्रसंग देकर के चिंतन किया जाता है ब्रह्म शब्द का प्रयोग हर जगह करते कभी प्रकृति को भी ब्रह्म कह देते हैं तो भगवदगीता में प्रकृति को भी ब्रह्म कहा तो ब्रह्म कहने से वो ब्रह्म ही होता है ऐसी बात नहीं है वो स्थान देकर के निश्चय करना पड़ेगा न कोचित परब्रह्म विषया गति श्राव्य थे इसके विपरीत कहीं भी परब्रह्म विषयक गति नहीं सुनाई पड़ी उपनिषदों में सवुण ब्रह्म विषयक गति तो सुनाई पड़ी है किंतु परब्रह्म विषयक गति कहीं भी सुनाई नहीं पड़ी है इसलिए यथा गति प्रतिषेधा साविता बल्कि गदि का प्रतिषेध किया परब्रह्म ज्ञानी को गदि नहीं होती है उनके प्राण यही लीन हो जाते नतस्य न प्राणा उत्क्राम इत्यादि में यही लीन होते ऐसा कहा जिसका हमने पहले विचार किया है द्वितीय में तो अब ये ये जो निश्चय है कि परब्रह्म विषय गति नहीं होती है और परब्रह्म वेत्ता कभी यदि को प्राप्त नहीं करते हैं उनका तो यही शरीर रहता यही लीन हो जाना होता है तो इसीलिए ये परम ब्रह्म विषयक गति है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा उचित नहीं होगा और सर्वत्र ब्रह्म शब्द का प्रयोग है तो भी अर्थ का कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा ब्रह्मविद आपनोदि परम इत्यादिशु इत्यादि वाक्य है इनमें इत्यादि शु दू सत्य भी अब यहां भी आपनोदि पद प्राप्त दिखता है आपनोदी का होता है प्राप्त करता है तो प्राप्त करना अर्थक आपिल धाधु का प्रयोग किया है तब भी यहां गत्यर्थक अर्थ नहीं लिया जाएगा वर्णित प्रकार से देशांतर प्राप्ति असंभव आब्रह्म को प्राप्त करने के लिए देशांतर की प्राप्ति संभव नहीं है परब्रह्म सर्वत्र व्यापक है उसको प्राप्त करने के लिए देशांतर प्राप्ति क्यों करेंगे इसलिए देशांतर प्राप्ति यहां नहीं है फिर भी आपनोधि पद का प्रयोग किया कहीं ब्रह्म पद का प्रयोग मिलता है कहीं क्रियापद गदी परक क्रियापद का प्रयोग मिलता है इतने से भी आप निश्चय नहीं कर सकते हैं कि ये गदी परब्रह्म ब्रह्म की ही है ऐसा नहीं कर सकते तो स्वरूप प्रतिपत्ति रेव इम अविद्या अध्यारोपित नाम रूप प्रवियापेक्षा अभिधीये यहाँ आपनोदी शब्द का अर्थ स्वरूप प्रतिपत्ति ही है स्वरूप प्रतिपत्ति के सिवाय यहाँ कोई और प्राप्ति की बात नहीं की गई है इसलिए स्वरूप प्रतिपत्ति को यहाँ प्राप्ति कर दिया आपनोदी शब्द के द्वारा उसी को कहा वो क्या है स्वरूप प्रतिपत्ति की ये जो अविद्या अध्यारोपित नाम रूप है इनका पूर्व उक्त प्रकार से प्रविलय करके ज्ञान के द्वारा इनका प्रविलय करके धाक्रम प्रविलय करके उस आत्मा को प्राप्त करते हैं इतना बतलाने के लिए ये गतिश्रुतियां ऐसा गदी शब्द का प्रयोग किया है प्राप्नोदि आपनोदी आदि शब्दों का इस अर्थ में प्रयोग किया है तो इसीलिए प्रविलयन अपेक्षाया इसका अभिधान है इतना ही समझना क्योंकि ब्रह्म अप्यद इत्यादि वृष्ट ऐसा ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है ऐसा कहना ही होता है क्योंकि कुछ होता नहीं वह जो मनुष्य होता हुआ मनुष्य को प्राप्त करता है कहना जैसा हो वैसा ही ये ब्रह्म सन ब्रह्म आदि वाक्य है इसलिए कहने के लिए शब्द की सीमा है उसी के अनुसार कुछ कुछ कहा जाता है किंतु वो शब्द का अर्थ में जैसा तात्पर्य निकालना चाहिए वैसा तात्पर्य से ही उसका बोध होना होता है बाकी आप जहाँ एक ही अर्थ में सर्वत्र नहीं कहा जाएगा इसीलिए प्रयोग तो कभी क्रियापद का भी करते हैं लेकिन उसका अर्थ वो प्राप्त होता ही है ऐसा है अभी और दूसरी बात क्या है कि पर विषया गतिर व्याख्याय आना प्ररोनाय व्या वा अब ये जो पर संबंधी पर जो गति है ना पर विषय गति अर्थात परब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यदि चिंतन कहा गया है यदि चिंतन का एक अर्थ हमने पहले बताया जिस उत्तरायण मार्ग से जाएंगे उस उत्तरायण मार्ग का चिंतन उपासना के अंग के रूप में किया जाता है अब वो किस मार्ग में जाता है तो वैसे जाएगा उसका प्रतिपादन करने का तात्पर्य क्या है कि मार्ग चिंतन करते हुए वैराग्य प्राप्त करके उस ध्येय में मन को एकाग्र करने के लिए होता है इसलिए वो विद्या के अंग रूप में गतिश्रुतियां फलश्रुतियां इत्यादि आती है तो अब पर ब्रह्म में जब गतिश्रुति की व्याख्या आप करेंगे तो ये क्या तात्पर्य में करेंगे क्या अर्थ में करेंगे इसके लिए दो विकल्प कर रहे हैं कि प्ररोजन आए वा सिया अनुचिंतन वा या तो ये प्ररोजन करने के लिए होगा मान प्रोत्साहन करने के लिए एक रुझि बढ़ाने के लिए वो उधर पर ब्रह्म विषयक गदी का श्रवण कराया व्याख्या किया है वो सुनेंगे तो रुझि बढ़ेगा ऐसा प्राप्त होगा वैसा प्राप्त होगा बोल थोड़ा तो रुझि बढ़ेगा तो सुनने के लिए जानने के अथवा अनुचिंतनाया अथवा जैसे वो पर ब्रह्म विषय के ज्ञान को प्राप्त करते हुए उस विषय में चिंतन करने के लिए जैसा अन्यत्र होता है उसी प्रकार चिंतन करेंगे उसके साथ अंग रूप से गति का भी चिंतन करेंगे। तो ये दो विकल्प है उसमें कहते हैं तत्र विरोज प्रयोजनम तावद ब्रह्मविद न ग्युत्या अब ब्रह्मवेदा के विषय में प्रयोजन तो गति कथन से तो नहीं हो पाएगा कोई अर्थ नहीं कि इसमें सो प्रयोजनम तावत प्रयोजन को लेंगे कि एक प्रोत्साहन करने के लिए रुचि बढ़ाने के लिए ये ऐसे कथा बता दिया है ऐसा समझेंगे तो ब्रह्मविदो न गति वो ब्रह्मवेदा के लिए गति के द्वारा नहीं कहा जा सकता क्यों ऐसा है क्योंकि स्वसंवेद्य व्यवहित न विद्या समर्पित न स्वास्थ्य न तत्सिद्धे क्योंकि ब्रह्मवेता को जो अनुभव होता है वो स्वसंवेद्य रूप से अपने ही स्वरूप में अपने स्वरूप को जानने के रूप में होता है अब वहां गति को करके कोई प्रवोचन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रह्मवेदा जानता ही है कि ये मेरा स्वरूप है और मेरा स्वरूप में कहीं गति नहीं हो सकती है तो अब उसमें क्या प्रवोचन होगा प्रयोजन नहीं होगा इसलिए स्वसंवेद्य अपने ही स्वरूप में अपने अंदर जानने योग्य आत्मा का अव्यवहित समर्पित उसी से अविलंब यानी जैसा ज्ञान हो गया उसी क्षण में वहां स्वसंवेद्य आत्मा की प्राप्ति होती है ब्रह्म सन ब्रह्म अब ये गदि श्रुति तो गदि करने पर इसके बीच में कुछ अंतराल होता है जो अंतराल तो है ही नहीं तो वो गिरी श्रुदी उनको प्रयोजन कैसे करेगा अंतराल का वहां कोई प्रश्न ही नहीं है कि ज्ञान होगा और ज्ञान होने के बाद में इसी मार्ग से चलेगा चलने के बाद वहां प्राप्त करेगा ऐसी कथा आपको उनको सुनाएंगे तो वो तो स्वीकार करेगा नहीं क्योंकि जिस क्षण में ज्ञान हो गया उसी क्षण में वो मुक्त हो चुका इसलिए विद्या समर्पित है ना तो विद्या समर्पित विद्या के द्वारा निश्चय किया गया ये जो स्वस्थिति है अपने में स्थिति उसी से ही वो प्राप्त हो जाता है वो अव्यवहित रूप से प्राप्त होता है इसीलिए तत्काल में कोई गतिश्रुति का कोई अर्थ नहीं है वो गति का, का चिंतन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई सगुण विद्या के विषय में ऐसा नहीं है सगुण विद्या के विषय में जिस काल में विद्या है उसी काल में प्राप्ति नहीं है वो तो कालांतर में देशांतर में प्राप्त होता है तो उतने समय के लिए ग्यदिश्रुदियों का विचार हो सकता तब तक विचार करते रहेगा ध्यान करते रहेगा जिस गति से जाना है उसका चिंतन करते रहेगा यह संभव है न नित्य सिद्ध निश्रेयस निवेदनस्य, असाध्य फल से विज्ञान से गति अनुचिंतन एकाचित अपेक्षा अवपत्त और दूसरी बात यह है कि यदि अनुचिंतन में कोई अपेक्षा नहीं दूसरा पक्ष अनुचिंतन के लिए होगा पहले पक्ष का उत्तर दे दिया प्रयोजन पक्ष से वो नहीं हो वो उसकी भी आवश्यकता नहीं वो होगा नहीं और दूसरा पक्ष है उसमें विकल्प में अनुचिंतन कहते हैं ये अनुचिंतन माने वो साधन के साथ चिंतन करेगा तो ये नित्य सिद्ध है निश्रेयस जो मोक्ष है वो नित्य सिद्ध है और उस नित्य सिद्ध मोक्ष को निवेदन करके मान उसी को वेदन कर दिया जान लिया उसमें प्राप्त कर लिया या उसी के बारे में जानकारी हो गई ऐसे में उस मोक्ष को असाध्य फल वाला मानता है उस मोक्ष रूप जो फल है यह साध्य कौड़ी में नहीं आता है नहीं, सिद्ध करके प्रयत्न करके सिद्ध करने योग्य नहीं है और उसके लिए कोई आ, क्या उसके लिए कोई समय विलंब भी नहीं है कि कोई फल है वो सिद्ध होने के लिए समय विलंब होता है ऐसा समय विलंब भी ना होने से विज्ञान से ऐसे में ये ज्ञान के साथ ये गति का चिंतन करके कोई प्रयोजन नहीं उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं एक तो वो स्वरूप है नित्य सिद्ध है और उस नित्य सिद्ध निश्रेयस को मोक्ष को उन्होंने अनुभव में प्राप्त किया है उस ज्ञानी ने ऐसे स्थिति में फिर विज्ञान का गति करने का क्या कार्य है वो फल तो प्राप्त हो गया अब सगुण विद्या में और अन्यत्र कर्मफलादि में ऐसा नहीं है कर्मफलादि में अब जो है चिंतन करना पड़ेगा वो अभी प्राप्त नहीं हुआ फल फल तो कालांतर में प्राप्त होने वाला है तो तब तक आप चिंतन करते रहेंगे जैसा आ, उपासना जब तक होनी है तब तक बताया ना अंतिम क्षण तक उपासना होनी है तब जाकर के फल मिलेगा ये भी पहले कह दिया, दिया बाद में। तो ऐसे ही यहां चिंतन भी करते रहेगा जब तक फल नहीं प्राप्त होगा तब तक हो इसलिए यहां चिंतन करने का अवसर मिलता है ज्ञानी को चिंतन करने का अवसर नहीं मिलता है क्योंकि जिस क्षण में ज्ञान हो जाता है उसी क्षण में मुक्त हो जाता है तस्मात अपर ब्रह्म विषय आ ये सारी गां ब्रह्म विषयक है गति हो प्राप्ति हो या कुछ स्थिति हो या कुछ भी चमत्कार दिखता हो कुछ भी हो यह सब अपर ब्रह्म विषयक है पर ब्रह्म विषय में, में कोई चमत्कार नहीं होता वो जैसा है वैसा रहेगा इसलिए चमत्कार आदि जो सिद्धि रिद्धि आदि जो भी होते हैं ये सब अपरब्रम्ह विषय होंगे या अन्य अन्य देवताओं की उपासना करने से उसका प्रयोजन होता है जब तब का प्रयोजन होता है ये परब्रह्म विषयक नहीं होते परब्रह्म विषयक में कोई रिद्धि सिद्धि कुछ भी नहीं है क्योंकि वहां मन केवल प्रारब्ध शेष के कारण काम करता है बाकी मन में कोई ऐसी इच्छा ही नहीं रहती है कुछ प्राप्त करे कुछ करे वो करे ये करे कुछ भी नहीं रहता इसलिए वो अपर ब्रह्म विषय यदि मानना ही ठीक होगा ठीक है तो अब जो है आपने दो दो ब्रह्म की बात कही है बहुत समय से आप अपर ब्रह्म की भी बात करते हैं पर ब्रह्म की भी बात करते हैं ये कौन है यह भला अपर ब्रह्म कौन है आप तो एक है एक आत्मा ही सत्य है एक ही ब्रह्म है उसी से सब कुछ निकला है ये आप कहते हैं और यहां जब प्रसंग आया कि प्राप्ति का प्रसंग आया तो आपने अपर ब्रह्म को कुछ नीचे कोटी में रखा और पर ब्रह्म को उच्च कोटी में रखा तो ब्रह्म को दो बना दिया अब उसके बारे में कहते हैं कि ब्रह्म को दो क्यों बनाया है तो उसके लिए कहते हैं तथा परापर ब्रह्म विवेक अनवधारणे ना अपरस्मिन ब्रह्मणि वर्तमान गतिश्रुत परस्मिन अध्यारोप्य जिनको परापर ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान नहीं है परब्रह्म क्या है अपर ब्रह्म क्या है इसको स्पष्टतया जो जानते नहीं है मैंने व्याख्या के रूप में परिभाषित करके स्पष्ट जानना होता स्पष्ट जानने का अर्थ ये न के न प्रकार न जानते ऐसा नहीं अपरब्रह्म भी, आ, भी है अपर ब्रह्म भी ऐसा वो है क्या है पता नहीं ऐसा नहीं या शास्त्र का अध्ययन करते समय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते समय कोई तत्व को जानना कोई विषय को जानना उसके परिभाषा के अनुसार जानना पड़ेगा क्योंकि ये दर्शन शास्त्र का स्वभाव ही ऐसा होता है दर्शन शास्त्र में सूत्र आदि बनते हैं इसलिए कि ये वहां के पदार्थों को परिभाषित करने के तो हम इस अर्थ में इस पद का प्रयोग करेंगे हम उस अर्थ में इस पद का प्रयोग करेंगे ऐसा ऐसा निश्चय किया जाता है एक पद प्रयोग करके उसका निश्चय करते इसलिए आप कहीं से कोई सुनकर के कहीं से कुछ करने से ये होगा नहीं जैसा अभी हमने कहा कि वो परंपरागत ज्ञान होता है परंपरा से आगत ज्ञान होगा कि किस शब्द का अर्थ कैसा करना है ये वहां होता है इसीलिए आचार्य जी यहां लगा रहे आक्षेप लगा रहे हैं कि ऐसे जो पर विषय अपरब्रम्ह विषय में पूरे अविवेक रखते हैं यानी पूरे कन्फ्यूज है उनको पता ही नहीं पर ब्रह्म क्या है अपर ब्रह्म क्या है वे ही ऐसे अपर ब्रह्म के जो कार्य है सब पर ब्रह्म में आरोपित करते हैं अपर ब्रह्म में गति है उसको पर ब्रह्म में आरोपित करते हैं क्योंकि उनको दोनों का भेद सूक्ष्म भेद मालूम नहीं इसलिए कहा कि परापरब्रह्म विवेक अनवधारण है ब्रह्म का विवेक का अवधारणा विवेक संबंधी अवधारणा न होने के कारण अपरस्मिन ब्रह्मणि अपरस्मिन ब्रह्म में जो परब्रह्म नहीं है उसमें अपरब्रह्म में ब्रह्मणि वर्तमान गतिश्रुदय वास्तविक में अपरब्रह्म में ही गतिश्रुतियां वर्तमान है और उन गतिश्रुतियों को परस्मिन आरूभ्यं दे परमात्मा में आरोप कर देते हैं वो श्रेष्ठ कर देने के लिए परमात्मा में आरोपित करते अब जो है यह करते किम द्वे ब्रह्मणी परम अवरम अब क्या आपके पास दो ब्रह्म है अब बोलते हैं ये पराब्रह्म का विवेक ना होने से ये सब आ, हो जाता है एक पर ब्रह्म का अपर ब्रह्म का लक्षण पर ब्रह्म में कर देते हैं ये सब होता है तो वो वादी जो सुनता है वो बोलता है नहीं यहाँ ये तो हमें पता नहीं था अभी तक तो हम सोच रहे थे आपके पास एक ही ब्रह्म है आप तो एक ब्रह्म एकात्मवादी एक, एक तो एक अब अब आप जो दो ब्रह्म की बात कर रहे हैं तो ये हमें पता नहीं इसलिए पूछ रहे हो वो कुछ नहीं जानता है जैसा किम द्वे ब्रह्मी परम चावरम चा क्या दो ब्रह्म है आपके पास परब्रह्म ब्रह्म भी अपरब्रह्म ऐसा है तो कहते हैं बाढ़म द्वे हाँ हाँ है हमारे पास दो है हमारे पास एक भी है दो भी है ऐसा है तो बाढ़म मैंने स्वीकार करते हैं आप जो है बोलते ठीक है हमारे पास है द्वे ब्रह्म अब बोलते हैं कैसे दो ब्रह्म है देखो सुधि नहीं कहा अपने आप ए दत सत्य का मा परम च परम जंग इत्यादि ओंकार को लेकर के कहा प्रश्नोपनिषद में हे काम ये जो ओंकार है ना प्रणव ओंकार ये परब्रह्म भी है अपर भी है इसको परब्रह्म प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और अपर को प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है प्रयोग में और उसके अर्थ ज्ञान में अंदर होगा किंतु दोनों ब्रह्म इस ओंकार से प्राप्त होता है अथवा यू कहे कि ये ओंकार जो है ये दोनों ब्रह्म के ही वाचक है त्यवाच प्रणव उस ईश्वर का दोनों का वाचक परब्रह्म को ये लक्ष्यार्थ से लेता है और पर ब्रह्म को वाच्यार्थ से लेता है ऐसा है। तो पर को तो अमात्रा के द्वारा देगा अमात्र व्यवहार्य प्रबंजोप इत्यादि मांडवके में जो वर्णन किया उसी के द्वारा वो परब्रह्म को लेगा तुरीय को लेगा न अंधप्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभय प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यमलक्षण अचिंत्यम अव्यवदेशम एकगात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोषम यह सब्जो का शिवम चतुर्थम मन्यंद सा आत्मा वो जो आत्मा है वो आत्मा को पर्रह्म मानना ये अमात्रा के द्वारा जाना जाएगा और बाकी जो है अकार उकार मकार ये तीन मात्राएं हैं तीन अवस्थाएं हैं उसी के द्वारा होता है हाँ ये उपनिषद मंत्रों को सब याद करना चाहिए तो याद करने से ये, ये स्पष्टता रहती है जैसा अभी बोला याद किए बिना परिभाषित किए बिना कुछ नहीं होता तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपकी किस अर्थ में कहा जा रहे हैं तो अब ऐसा कोई पूछा आपको कि पर क्या है अपर क्या है आप क्या बोलेगे इधर का वो कुछ ना कुछ बोले वो तो पर ब्रह्म ऐसा होता है अपर ब्रह्म ऐसा होता है वो ये करता है वो ये नहीं करता है वो करता और आधा घंटा तक बोलना पड़ेगा ये पर ब्रह्म समझाने के लिए ऐसा नहीं होता है उसका लक्षण सहित याद रखना पड़ता है कि ये पर को ऐसा बोलना अपर ब्रह्म को ऐसा बोलना तो कहते सत्य परमच अपरमच ब्रह्म ये तो ये ओंकार को सौभाधिक रूप से मात्राओं के साथ में पर अपर ब्रह्म के लिए और अमात्रा और चतुर्थ रूप से परब्रह्म के लिए प्रयोग करते हैं दोनों की प्राप्ति उसी से हो जाता है ऐसा प्रश्नोपनिषद में प्रारंभ करके वहां वर्णन किया हां ठीक है आप तो आ, बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन किम पुनः परम ब्रह्म किम परमिति अब एक बार सीधा बता दी दीजिए कि पर ब्रह्म क्या है अपर ब्रह्म क्या है हाँ? खाली आप जो है लक्षण दे रहे हैं उसी के बारे में सब कुछ बता रहे हैं लेकिन सीधा सीधा बोल दीजिए ये पर ब्रह्म किसको मानना पर ब्रह्म किसको मानना हां तो उच्च दे बोला जो तो अभी हम कहते हैं उसका लक्षण दे देते हैं ये है लक्षण यविद्यात नाम रूपादि विशेष प्रतिषेधाद स्तूलादि शब्दे ब्रह्मोपद्य दे तत्परम यह पर ब्रह्म का लक्षण क्या है जहां जिस ब्रह्म को लेकर अविद्यात नाम रूप आदि विशेष प्रतिषेधा वहां अविद्यात जितने नाम रूप क्रिया जाति वर्ण सब का प्रतिषेध होगा कुछ भी नहीं रखेगा ऐसा अविद्यात नाम रूप विशेषों का प्रतिषेध जहां होगा और अस्तूलम अग्रस्व दीर्घम अगंधम अरसम इत्यादि रूप से इसका वर्णन करेगा सभी धर्मों का प्रतिषेध ऐसा जहां प्रतिषेध मिलेगा नदि ने आदि प्रतिषेध मिलेगा तो ऐसा स्तूल आदि धर्म और अविद्यात नाम रूपादि विशेष इन सब का प्रतिषेध जहां होता है वो प्रतिषेध का जो पराकाष्ठा है जहां जाके प्रतिषेध समाप्त होता है प्रतिषेध करने के बाद जो शेष रहता है वो ब्रह्म है उसी को परम कहना चाहिए वो भी ब्रह्म है उसका नाम परम है वो विशेषण लगेगा वो परम होता है परम का अर्थ है सबसे ऊपर का सबसे अंतिम का उससे आगे नहीं होगा इसलिए वो परम कहता है ये हो गया पर ब्रह्म तदेवा उसी पर्रह्म को बाद में प्रक्रिया के अंदर कर समझाने के लिए नाम रूपादि विशेषणा के न विशिष्ट उपासनाय उपदिश्यते मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि शब्द है हमारे पास अपर ब्रह्म है वही परब्रह्म को नाम रूपादि विशेषण लगाएंगे उसका नाम होगा गृण गर्भादि नाम होगा भारूप सत्य संकल्प वामनी ऐसे ऐसे वर्णन करके उसमें जोड़ देंगे कुछ कुछ करेंगी ऐसे वर्णन करके वर्णन के साथ में विशेषणों के नाम रूपों के साथ में केनचित विशिष्टम उपासनाएं उपदिश्य केनचित विशेषणों के द्वारा उपासना के लिए उपदेश दिया जाता ध्यान करने के लिए उपदेश दिया जाता परब्रह्म को प्राप्त करने के पूर्व में अपर ध्यान करके वो अधिकारी को तैयार होना पड़ता है परब्रह्म को स्वीकार करने के लिए नहीं तो परब्रह्म उसके दिमाग में आएगा नहीं पर ब्रह्म का जब तक ज्ञान नहीं करेगा वो व्यापक रूप से उसका चिंतन करना पड़ेगा नहीं तो अब पर ब्रह्म का ज्ञान होगा ही नहीं क्यों मन को पता ही नहीं है वो का ऐसा चिंतन करना तो मन जब चिंतन नहीं करेगा तो ज्ञान नहीं होगा है ना वो ऐसा होता है अब परब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है तो परब्रह्म होता है कि नहीं होता है क्या होता है नहीं आपको परब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ आप तो परब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तो परब्रह्म तो होता है कि नहीं होता है आपके लिए है? क्या होता है नहीं नहीं होता है। होता है नहीं होता है कि नहीं होता है मैंने ज्ञान नहीं हुआ आप तो बहुत लोगों को ज्ञान नहीं हुआ तो परब्रह्म नहीं है नहीं। तो है हाँ तो हाँ तो ऐसा है देखो ज्ञान होना नहीं होना एक स्थिति है कभी ज्ञान होता कभी नहीं जान तो ज्ञान होता है नहीं होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परब्रह्म तो होता ही है क्यों नित्य नित्य सिद्ध है नित्य सिद्ध स्वभाव है वो नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं लेकिन आपको वो समझ में नहीं आया वो हो सकता है जैसा आपने आकाश को नहीं समझा आकाश नहीं होता है आकाश होता है आप वायु को नहीं समझा वायु नहीं होता है वायु भी होता है तो आप ना समझने ना आपकी आप बुद्धि वहां पहुंचने पर नहीं होता ऐसा नहीं वो तो नित्य सिद्ध आपके साथ ही रहता है आपको छोड़ जा ही नहीं सकता आप समझेंगे तो उसका प्रयोजन आपको मिलेगा जो तो समझने नहीं समझने पर प्रयोजन नहीं मिलेगा समझने पर प्रयोजन मिलेगा ना समझने पर उसको अन्यथा समझ लेंगे जब एक प्रकार से यथार्थ रूप ध्यान में नहीं आता ज्ञान में नहीं आता है तो अयथार्थ समझ लेंगे गलत गलत सोच लेंगे बस ये होता है लेकिन वो होता है नहीं ऐसी बात नहीं क्योंकि जब कोई ज्ञान नहीं रहता तब भी वो रहता है जब ज्ञान होता है तब भी रहता है इसलिए उसका होना तो पक्का है आपका उसका ज्ञान होना नहीं होना ये पका नहीं वो तो हो भी सकता नहीं हो सकता हो गया तो प्राप्त माना जाएगा और नहीं हुआ तो आपको प्राप्त नहीं है ऐसा आपको लगेगा आ, आपको विश्वास नहीं होगा हाँ नहीं उनको सिद्ध नहीं सिद्ध तो है लेकिन उसको प्रयोजन नहीं होगा कि उससे क्या करना है ये प्रयोजन उससे जो प्रयोजन होना है वो नहीं होगा वो अपने को संसारी आधी समिति करके बैठेंगे है उसके पास सिद्ध है होने से तो याद होता है क्योंकि ज्ञान किसी को सिद्धता नहीं करता इसीलिए परब्रह्म तो है यह रूप में ही आपको चिंतन करना पड़ेगा नहीं ही ऐसा नहीं चिंतन करना परब्रह्म को है इस रूप में चिंतन करना है कहां बोला है उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं सब याद रखना पड़ेगा पर ब्रह्म को है ऐसा चिंतन करना पड़ेगा कहां बोला है? क्या कहां बोला? कहां बोला है भरप्रम को है ऐसा चिंतन करना चाहिए है ना ऐसा कहीं बोला है में आ? नहीं है ना हाँ ऐसा है हाँ ऐसे में परीक्षा हो जाती है परीक्षा हमको अलग करने की जरूरत नहीं पढ़ने के बस परीक्षा ऐसे ही हो जाती है हाँ कहा है कहा, कहा। इसलिए उपनिषद मंत्रों को सुबह उठ करके कुछ पांच पांच दस दस मंत्र रोज रटो उपनिषद मंत्रों की आवृत्ति करते रहना जब तक आप वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं वेदांत का पूरा मूल उपनिषद ही है दस उपनिषद बाकी कुछ इधर उधर करते रहने से कुछ नहीं है एक अध्याय गीता का पाठ करना एक अध्याय गीता पाठ और कम से कम जितना समय मिले दस मंत्र पंद्रह मंत्र कम से कम पांच मंत्र जितने भी हो सके इसका निरंतर आवृत्ति करते रहना चाहिए क्योंकि उपनिषद आपके पास उपस्थित नहीं है तो वेदांत आपको उपस्थित नहीं हो सकता क्योंकि वेदांत पूरा उपनिषद के आधार पर चल रहा है अभी जहाँ देखिए कोई प्रश्न पूछता है तो भाषाकार तुरंत उपनिषद बता देते उपनिषद के बिना उत्तर नहीं होता है तो पर ब्रम क्या है अपर क्या है प्रश्न पूछा है इसने अब उसका मतलब क्या है वो प्रश्न उपनिषद नहीं पड़ा प्रश्नोपरिषद में ब्रह्म परंज अभरंजा और ऐसा करके पर दो नाम दिया है तो ऐसे करके वहां बताया पर विद्या पर विद्या यह सब शब्द प्रसिद्ध है तो उसके लिए तुरंत जो है का वाक्य पहले भाष्यकार ने दिया और उसके बाद निरक्षण करते हुए भी उपनिषद वाक्य दिया उपनिषद वाक्यों के बिना कहाँ कुछ कहा जाता है वेदांत में तो कही नहीं मिलेगा इसलिए उपनिषद की आवृत्ति आपको नित्य पाठ करना चाहिए ऐसा जो व्याकरण अध्ययन करते हैं उनको प्रतिदिन व्याकरण सूत्रों को आवृत्ति करते रहना चाहिए यदि आप एक साल तक लघु के सूत्रों को मतलब पूरे नहीं है खंडशाह एक एक प्रकरण के हिसाब से भी यदि प्रतिदिन आवृत्ति करेंगे तो आपको एक डेढ़ साल में व्याकरण सिद्ध हो जाता है क्योंकि वो स्मरण हो जाएगा आवृत्ति हो जाएगा आवृत्ति करे किए बना नहीं हो सकता तो व्याकरण वाले उनके लिए ऐसा है और बड़े बड़े पंडित लोग बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं वे भी करते हैं सुबह उठ करके सरस्वती उपासना वही होती है उनकी वो करना पड़ता बाकी जब तब ध्यान, संध्या सब करने के बाद में ये भी नित्य पाठ में चाहिए यहाँ तो सब वेदांत पढ़ते हैं सब बड़े बड़े विद्वान जैसे बनने की कोशिश करते हैं लेकिन गीता का श्लोक भी याद नहीं होता है और गीता का पाठ भी नहीं करते बस और कुछ कर रहे बहुत कुछ कर रहे हैं नहीं क्या कर रहा अरे पहले तो गीता रटनी चाहिए गीता का श्लोक बोना चाहिए हम लोग तो संस्कृत पढ़ने शुरू करने के पहले ही गीता प्रतिदिन अभ्यास करने के यहाँ का पहले नियम था तो गीता प्रतिदिन एक अध्याय आपको पढ़ना चाहिए तो भिक्षा में जाते समय कहां जाते समय साफ ये है गीता का श्लोक पढ़ पढ़ ऐसे ही पढ़ पढ़ करके बुरा याद हो गया तो ऐसे ही होता है वो गीता श्लोक का आप उच्चारण करना नहीं आया आप क्या हिंदू है क्या अपने को बड़े वेदांति विद्वान किसको किसको लेके बोल रहे हैं क्या विद्वान है आप कोई काम का नहीं है पहले कम से कम गीता का डेटो बाकी तो वेद मंत्र नहीं आता है उपनिषद नहीं आता है बाकी नहीं आता है वो तो ठीक है पहले गीधा तो आनी चाहिए ना इसके बिना कुछ नहीं होता है इसलिए हमारे धर्म की चुदी ऐसे होती है जिसको धर्म जो धर्म के पालन करने के लिए करना चाहिए था वो कुछ नहीं करता है वो बाकी इधर उधर की कार्य करता रहता है कोई जो अशास्त्रीय है जो हमारे इससे कोई संबंध नहीं कुछ ना कुछ करता रहता है और अपने को धार्मिक मानते हैं क्यों तत्वज्ञान नहीं होगा ना करते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है आप सब करते हैं तो उसका कोई नहीं, की नहीं कुछ नहीं होता कुछ प्रयोजन होता है लेकिन तत्व ज्ञान नहीं होगा तत्वज्ञान जब तक नहीं होगा तो तब धर्म का ज्ञान कहां हो सकता इसीलिए प्रतिदिन आप वेदांत के विद्यार्थी हैं तो प्रतिदिन उपनिषद मंत्रों को रटो आप नित्य पारायण के रूप में करो वो भी रात को सोने के पहले जब नींद आ जाती है या खाना खाने के बाद में जब आलस्य आ जाता है उस समय नहीं करने का अपराध काल करना जब मन स्वस्थ रहता है उस समय करना है उस समय करने से उसका प्रयोजन होता है नहीं तो आधा नींद में बैठ करके कुछ ना कुछ रहता ऐसा होता है जब समय मिले रहता ऐसा होगा नहीं एक निश्चित समय रह के उस समय करें उस समय करने से अवश्य उसका प्रयोजन होगा समय निकालना पड़ेगा यदि समय नया सुबह समय कम होता है एक घंटा पहले उठो अब आधा घंटा पहले उठो इसके लिए आधा घंटा और मिल जाएगा ऐसे करके उसको करना जो रात में लंबा करना चाहते उसको विपरीत उसको सुबह करेंगे तो उससे प्रयोजन ज्यादा होता है तो अब ऐसा उपनिषद मंत्र नित्य पारायण इसी प्रकार गीधा का नित्य पारायण ये वेदांत के विद्यार्थी के दौर पर करना चाहिए बाकी व्याकरण आदि जो आप कर रहे हो तो करना ही है तो ब्रह्म को है करके पहले मानना चाहिए ये नहीं है करके मानते हैं तो वो कार्य उसका होगा नहीं वो तो नास्तिक बन जाएगा ऐसा कहा उपनिषद में अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावे न चाहता अस्तित्व उपलब्धव्य कठोपनिषद में कहा कि ब्रह्म को क्या मानना चाहिए है करके ही पहले मानना चाहिए सदरूप से ब्रह्म को मानना चाहिए तैतरी उपनिषद में कहा तो जो सदरूप से ब्रह्म को जानता है संतम एनम तदोवितु उनको तो संत मानते हैं जो संत होता है सज्जन मानते वो सदरूप ब्रह्म को जानता है इसलिए संतम एनम तदोवितु असद करके यदि नहीं है ब्रह्म नहीं है ब्रह्म ब्रह्म कुछ नहीं पता नहीं चलता ऐसा मानेंगे तो वो असद ही हो जाएगा ऐसा कहा इसलिए सबसे पहले आत्मा ईश्वर भगवान है ऐसा मानना चाहिए तो अस्तित्व वो व्यवहार तत्व भाव ये न चाहता उसके बाद में वो तत्व भाव से वो प्रकट हो जाएगा वो है करके आपने मान लिया इसीलिए यहाँ पर ब्रह्म दोनों के उपाधि दोनों के साधन मार्ग ओंकार है ऐसा कहा तो पर का लक्षण बता करके उसके बाद में अबर ब्रह्म का लक्षण किया कि ये नाम रूपाधि विशेषण से युक्त करके विशिष्ट उपासना के लिए जिसका उपदेश दिया जाता है मनोमया प्राण शरीर बाह रूपा इत्यादि इत्यादि शब्दों से उपदेश देते हैं वो अपर होता है ये परापर ब्रह्म का स्वभाव है अब कहते हैं कि आपने अब दो ब्रह्म बना दिया अपर ब्रह्म और पारब्रह्म तो तुरंत वो पूछता है कुछ नहीं जानता है ऐसा करके पूछ एवं अद्वितीय श्रुति विरुद्धे था तब तो अद्वितीय श्रुति का विरोध हो गया क्योंकि पर अवर और ब्रह्म दो ब्रह्म बना दिया आपने अभी बोलते हैं ना नहीं होगा क्यों इसका तो उत्तर हमने कई बार दे रखा है आपको स्मरण नहीं है इसलिए हम यहां सब स्मरण दिला रहे हैं है ना अविद्या कृत नाम रूपोपाधिकतया परिहृतवाद हमने उसका उत्तर पहले ही दे दिया इसका परिहार पहले ही किया है क्या किया अविद्यात नाम उपाधि के द्वारा ये पर्रह्म अपरब्रह्म बन जाता है परब्रह्म ही घृण्य गर्भ बन जाता है विराट बन जाता है देवता बन जाते हैं मनुष्य बन जाते हैं जीव जीवजंतु सभी बन जाते हैं स एकदा द्विधावती अनेकदा बवती सब प्रकार से हो जाते हैं इंद्रो माया भी प्रदेश तदस्य रूपम प्रतिचक्षणा रूपम रूपम प्रतिपो बभूव ऐसे ऐसे वाक्या था तो यथा अग्निर्यथा भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपोभू वायुर्यथा भुवनम प्रदिष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो प्रति वूवा सब कठोपनिषद में कहा तो ऐसे अनेक रूप में उसका वर्णन किया गया सारा रूप उन्हीं का हो जाता है अलग अलग उपाधि के कारण वो जो पुरस् पक्षी भूतवाुष आविशत ऐसा ब्रदारण्य में कहा वो पहले जो है ना सारे पुरों को बना देते हैं सब घर बना देते पुरमन घर है के सारे शरीरों को बना देते हैं बनाने के बाद में पुर पुरुष आविश्य वो पुरों को बना करके उसमें एक पुरस् पक्षी भूतवा एक पक्षी बन करके पक्षी जैसा मतलब वो लिंग शरीरी बन करके वो सूक्ष्म शरीर बनकर के पक्षी भूतवा पूरा पुरुष आविश्यत स एदया सीमानम एतया द्वारा प्राप्त वो ये जो द्वार है मुर्धा में एक द्वार फाड़ करके उसी में उसमें प्रवेश किया ऐसे ऐसे वाक्य वाक्या इसलिए उपनिषद वाक्य के स्मरण किए बिना कुछ होने वाला नहीं बाकी सब बंद करो मैं कहता हूं ये जो तो कि दस पचास फाट करने की कोई जरूरत नहीं वो सारा बंद करो और एक जगह एक ढंग से एक, एक काम को पूरा पक्का रूप से करो आप श्रवण करते हैं तो उसमें कुछ तैयारी भी तो करनी चाहिए बिना तैयारी से आप श्रवण करते रहो श्रवण करते रहो तो ये इधर का उधर का तो कुछ भी मिलाएगा नहीं और जैसा आप प्रश्न पूछ कोई प्रश्न कोई उत्तर ही नहीं देगा अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं आप उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं वो आपका प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा हमेरा प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कोई बात नहीं लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर आपको मिलना चाहिए ना सब अध्ययन करने के बाद आपका प्रश्न का उत्तर ही आपको नहीं मिला तो क्या होगा कोई दूसरा पूछे तो बात अलग है इसीलिए ये मंत्रों का उच्चारण जरूरी करना इसके बिना नहीं होता है तब जाकर के कुछ समझ में रहेगा तभी आप गहराई से समझ सकते हैं बात को नहीं तो सब ऊपर ऊपर का रहता ऊपर ऊपर का रहना मतलब क्या है वो ऊपर ऊपर से चला जाता एक हवा से अंदर जाता है दूसरी हवा से वो बाहर जाता है ऐसे होता हाँ ऐसे होता कोई इधर वो ओके पकड़ के रखने के लिए वहां कुछ है नहीं इधर से जाना उधर से जाना जैसा यहां अंदर हवा जा रहे है, बाहर हवा निकल रहे है। तो ऐसे होता है इसलिए इससे काम नहीं होगा तो पक्का करो बार बार उसका वन करो तो होगा तो ये भी हमने परिहार कर दिया कि अविद्याकृत नाम रूपाधि को लेकर के ये सारी कल्पनाएं की है जितने भी हमारी प्रक्रिया है यह सारी कल्पनाएं उसी के अंतर्गत है तस्चा बर ब्रह्म उपासन से तत्सनिधो शूयमाणम अब ये जो अवरब्रह्म की उपासना करता है अवरब्रह्म का ज्ञान नहीं करता है अवरब्रह्म की उपासना करता है और परब्रह्म का ज्ञान होता है दोनों में अंदर है ऐसे जो उपासना करते हैं उसको ऐसे श्रुतिया बताती है मां उसका प्रयोजन बताती है इसकी टीका देखिए सोपाधिक निपाधिकव ब्रह्मणो भेद श्रुति द्वैरूप्या तेन न अपर राधांधापत्तिहा हमारे यहां दो ब्रह्म की कल्पना सोबाधिक और निरुपाधिक से है और निरुबाधिक को निपाधिक होने के कारण ही परब्रह्म माना है और सोबाधिक को बाधिक के कारण अपर माना है तो ये भेद हमने सोबाधिक निरुपाधिक विभाग से किया और इसी को ही परापर विभाग करके कहा परापर विभाग से मिथ्यात्व किम सियां अपर ब्रह्मणों गंतव्या तद उपास्ति फल तो परावर ब्रह्म जो विभाग है ये वास्तव में अविद्या कल्पित उपाधि के द्वारा ये माने जीवों ने कल्पना नहीं की जीव कल्पना नहीं है ये शास्त्र कल्पना किंतु किसके लिए किया ये जो अविद्या में संसार में पड़ा हुआ जीव है उनको ज्ञान दिलाने के लिए मुक्ति दिलाने के लिए किया ये शास्त्रीय कल्पना उसी को अध्यारोप कहते हैं अध्यारोप तो शास्त्र आरोपित करके ये अलग अलग रूप प्रकट करके आपको साधन कराएंगे साधन करा करके जब सिद्ध होगा तो यथार्थ रूप प्रकट कराएगा ऐसा होता है। अपर ब्रह्म उपासना उक्त फलत्व भी कथम तद विषय गति आशंका यह जो अपर ब्रह्म है उपासना के लिए है वर्तमान है ठीक है तो उसी के संबंध में गदि कैसे होगी तो उसको आगे कहते हैं ये जो तस् अपर ब्रह्म उपासन से तत्सन्निधो सूयमाण यह अपर ब्रह्म उपासक है उपासना करके बैठा हुआ तो उसी के सन्निधि में जब सुना देता सन्निधि में मन उसी के पास सन्निधि का यहाँ अर्थ है उस स्थान में जहां अबर ब्रह्म उपासना की चर्चा आई है उसी स्थान में स यदि पितरलोक कामो भवती इत्यादि वर्णन किया वो पितर लोगों की इच्छा करता है संकल्पा देव पिता समुत्तिष्ठी यदि मादर लोक कामो भवधिष्ठी भ्राद्र लोकामो भवदी संगल पादे संगल पादे। वो वो। सब बताया कि अलग अलग जो है वो जो भी वो संकल्प करता है वो वह प्रस्तुत हो जाता है जो जो संकल्प करेगा उसको दो चार उदाहरण दिखाया उनके जो प्रिय प्रिय है वो सब दिखाया तो ऐसे समुपस्थित होता है तो ये क्या बता रहे हैं कि ऐसा जो अवरब्रह्मक है ना उसको जगत ऐश्वर्य लक्षणम संसार गोचर में फलम भवती वो जगत ऐश्वर्य प्राप्त होता है उसको अष्टाइश्वर्य प्राप्त होता है कोई भी संकल्प करेगा वो साध्य हो जाता है अष्टाइश्वर्य एक भी एक रहा है आ, जो कामना करते है वो प्राप्त हो जाता है तो ऐसे जगत ऐश्वर्य लक्षण वो संसार गोचरी फल है गोचर का तो विषय संसार का ही विषय बनाने वाला फल होता है अनिवर्तित तत्वाद अविद्या क्यों ऐसा होता है बिचारा तो बहुत साधन किया लेकिन अविद्या की निवृत्ति नहीं हुई थी आत्मज्ञान नहीं हुआ था इसी के कारण वो संसार में रह जाता अनिवर्तित तत्वाद अविद्या यही कारण है वो अपरब्रम्ह में लगा हुआ वो परब्रह्म के साथ संबंध नहीं करता है क्योंकि अभी अविद्या है और कुछ कामनाएं भी है कुछ भाव भी है ग्रागत दोष है सब कुछ उनके पास तो मन में जो जो विकारें आते हैं वो भी है अन्य के अपेक्षा कुछ कम रहेंगे या कुछ सात्विक रूप से रहेगा ये सब होगा लेकिन है तो अविद्या के कारण संसार में और जब तक अविद्या के अविद्या है तब तक सांसारिक मानना पड़ेगा वो अविद्या रख करके उसको असामसारी नहीं माना जा सकता असामसारी नहीं हो सकता सांसारी हो इसलिए उसी के अनुसार तस्व देश विशेष अवबद्ध तत्प्राप्त्यर्थम गमनम अविरुद्धम आप क्या है आप पूछेंगे कि ये अवर ब्रह्म भी तो सर्वव्यापक है सर्वव्यापक अवर ब्रह्म है तो उसको प्राप्त करने के लिए उसको ब्रह्मलोग आदि लोगों को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता यही प्राप्त करेगा ब्रह्म भी तो सर्वप्राप्त है ना हिरण्य तो सर्वत्र है तो बोलते ऐसा है, है कि सर्वत्र होने पर भी ये स्थान विशेष में उसका विशेष प्रकट होता है उसकी व्यवस्था विशेष रूप से होती है जैसा भगवान सर्वत्र है लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा करने का विशेष होता है एक तीर्थ स्थान में जाकर के पूजा करने का विशेष होता है क्यों उस जगह पे उस स्थान विशेष में उसकी परिकल्पना की गई किसने की है भगवान ने किया भगवान ने, ने स्वयं किया तो जैसा अभी गंगा प्रवाह तो गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक पूरी है प्रवाह तो पूरी गंगा तो सब गंगा तट है सामान्य रूप से गंगा तट को पवित्र माना ही जाता है किंतु तथापि फिर भी गंगा के उस पार में वो पवित्रता नहीं गंगा के इस पार को माना है पवित्र माना इसलिए उस पार में नहीं होता अब यहां भी देखिए जितने आश्रम साधु संत साहब पूजा पाठ मंदिर सब इस पार में है उस पार में नहीं उस पार में आपको खाली खाली मिलेगा यहां तो ऊपर तक कुछ नहीं मिला क्यों गंगा तो इस बार भी उस पार में क्यों नहीं है तो एक स्थान विशेष में उसकी पवित्रता इसी प्रकार गंगा के उद्भव स्थान को लेकर के मंदिर आदि पूजा आदि गंगोत्री स्थान है तो वहां दर्शन करना चाहिए गंगोत्री दर्शन करने के लिए आप इधर दर्शन करने से नहीं होगा तो वो गंगोत्री स्थान विशेष है उत्तरकाशी एक पुण्य स्थान विशेष है इसी में और विशेष होता है काशी में जाएंगे प्रयाग में जाएंगे तो ये जो है स्थान विशेष की कल्पना यद्यपि सर्वव्याप्त होने पर भी स्थान विशेष की कल्पना से वहां उसका प्राकट्य ज्यादा होता है इसी प्रकार वो जो अभर ब्रह्म है उसको प्राप्त करने के लिए और अपर ब्रह्म संबंधी कर्म उपासना फल को प्राप्त करने के लिए देश विशेष की कल्पना की गई है वो स्थान विशेष है जैसा अभी पहले कहा मानसिक रूप से उसके भोग होता है इत्यादि वो ब्रह्म है ब्रह्मलोक स्थान विशेष में वहां जाकर के अनुभव करेगा अब उसका अनुभव भूलोग में नहीं कर सकता मतलब ये शरीर में रहते हुए नहीं होगा उसको अपर ब्रम्ह की प्राप्ति के द्वारा ही कहा जाएगा इसीलिए ओंगार में भी तीन मात्राएं कल्पना करके तीन मात्राओं से तीन लोगों की प्राप्ति इत्यादि वनिषदों में प्रश्न उपनिषद आदि में बताया है तो वो सब इसी प्रकार से इसलिए कहते हैं कि देश विशेष अवबद्धत्वा तत्प्राप्ति अर्थम गमन तो देश विशेष से अवबद्ध हो जाता है संबद्ध हो जाता है तब उसी के प्राप्ति के लिए देश विशेष की प्राप्ति के लिए वहां आपको चल करके जाना ही पड़ेगा वो स्थान में जाना ही से पहल मिलेगा सर्वगतत्वी जत्मन अब यही जैसा हमने कहा उसी को बता रहे भाषिकार क्योंकि ये सब प्रश्न आपके मन में रहेगा ऐसा क्यों होता है इसलिए उसका उत्तर दे कि कि भी आत्मा सर्वगत है सर्वगतत्व भी आत्मन आकाश से व घटादिगमने बुद्धियादि उपगमने गमन प्रसिद्धि रीति अवादिष्मा तदगुणसारत्व द्वित बोलते इस बात को भी हमने पहले बताई है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद में तदगुणसारत्व तद तदगुणसारत्व तदव्यवदेशा ऐसे सूत्र है वहां तो यावत्त काल बुद्धि संबंध होगा तावत काल जो है तत्तद नामों से वही परमात्मा पुकारे जाते वो जिस बुद्धि के साथ संबंध करेगा जिस उपाधि के साथ संबंध करेगा वो नाम हो जाता है देव उपाधि के साथ संबंध करेगा देव ज्ञान के साथ संबंध करेगा देवता हो जाता है और वही परमात्मा जो मनुष्य के साथ करेगा तो मनुष्य हो जाता है कोई सब चिंडी के साथ करेगा तो छिंडी हो जाती है वृक्ष के साथ करेगा तो वृक्ष हो जाता है दर्शन या चक्षु श्रवणा ऐसा कहा उसको दर्शन जब वो दर्शन करता है तो उसी को चक्षु नाम हो जाता अब जब श्रवण करता है उसी को एक कान नाम हो जाता है तो वो भी चैतन्य परमात्मा श्रवण कर रहा है दर्शन कर रहा है सब कुछ कर रहा है तो वो दर्शन आय चक्षु कहा ये है उसका कार्य ये ऐसा नहीं कि वो उतना ही है उतना ही नहीं आगे भी है पीछे भी है लेकिन उस उपाधि को लेकर के वहां वो विशेष हो जाता अब महाकाश तो सर्वत्र व्यापक है लेकिन महाकाश में आप पानी नहीं ला सकते तो पानी लाने का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए महाकाश को घड़ाकाश बनाना पड़ेगा फिर घड़ाकाश से आप पानी ला सकते आकाश एक ही है अब उससे कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध करना है तो उसको परिचिन्न जैसा करना पड़े परिच्छिन्न होता नहीं है लेकिन आपका काम सिद्ध हो जाता आकाश घड़ाकाश कैसे बना आकाश को घट आकाश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा घट बनाना पड़ेगा और क्या करना घट बनाओ आपने आप घटाकाश बनो फिर घट बना करके आकाश आइए बैठिए ऐसा बुलाने की आवश्यकता नहीं अब घट बनाते ही घट आकाश तैयार हो जाते इसी प्रकार आपका ये खोखला जो शरीर है ना ये बनते ही इसी का अंदर खाली जगह आ जाता है और उसी के अंदर परमात्मा प्रवेश कर जाते ये शरीर बनना चाहिए बस आप शरीर के अंदर देखा होगा बहुत सारे जगह खाली है खाली जगह रहते तभी तो वहां से आगे पीछे स्वास्थ्य चल रहा है सब कुछ चल रहा है और बहुत जगह खाली रहते है हमारे यहाँ सिर में भी खाली रहता सब जगह रखा मस्तिष्क है सब लोग शरीर में सब जगह खाली जगह रखे तो खाली जगह रख करके वो कार्य करने के लिए देखा तो ये खाली जगह साह क्या है वो आकाश ही तो है जैसा घर के अंदर आकाश वैसे आकाश सब जगह खाली रहता है तो वो खाली जगह में कौन प्रवेश किया आकाश प्रवेश किया और किसने प्रवेश कराया किसी ने नहीं वो अपने आप प्रवेश करा वायु अभी श्वास ऊपर नीचे चल रहा है हमारा फेफड़ा चल रहा है ना वो किसने कराया चालू कब कराया वो अपने आप जब वो बन करके तैयार हो गया फेफड़ा चलना शुरू कर दिया तब वो बनना था जैसे बच्चा रहता है माता के कोक में उसी समय वो चालू हो जाता है जैसे चालू होगा फिर कार्य करते रहेगा वह रहेगा तो इसको चालू कराने वाला कोई नहीं अब वो एक बार चालू होने के बाद में मृत्यु पर्यंत निरंतर चलता रहता ये ऑटोमेटिकल रखा अब वो अपने आप बंद नहीं होता अपने आप बंद होएगा तो फिर मुश्किल तो फिर चालू करने वाला कोई और चाहिए था ऐसा आप सो जाएंगे या फिर बंद हो गया फिर दूसरा आकर के चालू करेंगे तभी स्टार्ट होता जैसे गाड़ी आदि स्टार्ट करते ऐसा करना पड़ा तो बहुत मुश्किल हो जाता लेकिन ऐसा नहीं रखा भगवान ने वो एक बार चालू कर देते हैं अपने आप अपने आप चालू कर देते हैं फिर अपने आप बंद कर देते हैं अब उसके बिना बीच में कोई बंद नहीं करा सकता उसको न चालू करा कर सकता बंद हो गया तो बंद हो गया चालू हो गया तो हो जाए तो चालू कराने वाला भी भगवान ही है बंद कराने वाला भी भगवान है बस ऐसा करके व्यवस्था रखी है नहीं तो हमारे हाथ में दे देते तो क्या करते हैं हम पूरा घुस बिगाड़ देते तो इसलिए ये सब व्यवस्था बनाई है तो स्थान विशेष उपाधि विशेष को लेकर के ये सारी व्यवस्था भगवान ने बना के रखी है इसलिए अलग अलग नाम प्रयोजन होता है उससे क्या मतलब है अब आकाश को घर घटाकाश कहो मठाकाश मठा कहो अर्घाकाश कहो कुछ भी कहो या हृदयाकाश कहो कोई भी कहो आकाश तो आकाश है अब अलग अलग स्थान में वो दिखता है? उसमें कोई बात नहीं इसलिए बोला कि ये आकाश जैसा सर्वगत होने पर भी घटाधि गमन है अब आकाश को आप ले जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आकाश को तो ले जा नहीं सकता तो घर बना करके घर के अंदर आकाश है मान करके ले जा सकते आप ऐसा हो सकता यह है व्यवस्था ऐसे ही आपने बुद्धि उपाधि को बता दिया तो बुद्धि उपाधि के साथ इनका जो है पूरा शरीर बन जाएगा शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है लिंग शरीर है आ, आ, ये आदिवाहिक शरीर सब सब बन जाएगा बनने के बाद में वो इधर से उधर चलता रहता नहीं तो वो इस लोग से उस लोग नहीं जा सकता था कि वो सर्व कैसे जाएगा तो उसको फिर उपाधि बना दिया उपाधि के माध्यम से बुद्धि में लिंग का शरीर रख दिया और लिंग शरीर का गमन को ही उसका गमन मान करके जैसा घड़ का गमन को घड़ा घड़ाघा उसका गमन माना जाता ऐसा करके वो जाता भी है आता भी है सब कुछ होता है इसलिए कहा है कि घड़ादि गमन को जैसा गमन माना जाए इसी प्रकार बुद्धियादि बुद्धि उपाधि गमन देखिये कितने स्पष्ट बोला बुद्धियादि उपाधि गमन करता है वो तो गमन करेगा शरीर बनेगा जन्म किसका होता है शरीर का होता है तो वो जन्म उसका माना जाता मृत्यु किसकी होती है, शरीर की होती है तो उसी का माना गया इसीलिए गमन इति अबादिश्मा ऐसे हमने आपको पहले कहा अबादिश्म अबादिश्म कहा कौन सा लगा रहे? रिंग लकार है अबादिष्मा हमने कहा तदगुणसारित्र कहा आपको तो स्मरण नहीं होगा इसलिए भाषाकार विद्यार्थियों से प्रेम रखता है इसलिए कहते हैं तदगुण सारत् सूत्र बता दिया वहां हमने कहा है आपको स्मरण नहीं है तो वहां पलट करके देखो हाँ, आप वो भी ये इस पुस्तक में नहीं मिलेगा पूरे पहले वाले पुस्तक में है वो तो वहां जाकर के देखो तो आप वहां हमने ये कहा है इसलिए सारा स्मरण टेकना पड़ता है कहा क्या कहा हाँ इस पुस्तक में नहीं है हाँ दो तीन आशा हो इस पुस्तक में हो इत तस्मा कार्यम बादरी स्थित पक्ष कहते कार्यम बादरी ये जो है ना ये ही पक्ष ठीक है कार्य ब्रह्म को ही प्राप्त करता है बादरी आचार्य ने जो कहा उन्होंने हमारे पक्ष में ही कहा परम जैमिनी जयमिनी जैमिनी जी ने भी कहा लेकिन पर ब्रह्म प्राप्त होता है ऐसे जयमिनी जी ने कहा ये तो पक्षांतर प्रतिभा नात्र प्रदर्शनम प्रज्ञा विकास ना आया यदि द्रष्टव्य हाँ इसके लिए कहा बोले कि ये जयमिनी का पक्ष क्यों लाया कहते हैं कि आपकी प्रति की कुछ विकास हो जाए इतना सारी चर्चा की ना चर्चा करने से प्रज्ञा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है विकास हो गया तो गए प्रयोजन तो आपका पूर्व पूर्व पक्ष क्या है प्रदर्शन क्या है यह सब समझ में आएगा अरे देखो ऐसा सोचने से ऐसा होगा ऐसे सोचने से वैसा होगा ऐसे हो जाएगा तो उसका विकास हो गया बोले पक्षांतर मात्र प्रदर्शन कहते हैं कि ये जयमिनी जी को ला करके उनको खंडन करने का इत्यादि यहाँ प्रयोजन नहीं है क्योंकि जयमिनी जी भी बहुत बड़े महर्षि है और बाद जी भी महर्षि है तो इन दोनों के पक्ष को इसलिए दिखाया कि आप बाद पक्ष को सम्यक प्रकार समझे और जयमिनी पक्ष ऐसा बताते हैं पक्षांतर ऐसा है और उसका प्रतिभा मात्र कराए एक आलोक मात्र जो है उसके विषय में खाली आप चिंतन करेगी ऐसे भी एक पक्ष होता है इस प्रकार भी चिंतन कर सकते हैं तो उसका क्या क्या तर्क है यह दिया उन्होंने सारे तर्क हमारा चिंतन का क्या तर्क है तो वो तर्क भी आप समझेंगे ये तर्क भी समझेंगे जैसा अभी इस प्रकार दोनों पक्ष को लेकर के कितने सारे पक्ष रखकर के हमने विचार किया तो बुद्धि विकसित हो गई ऐसे विचार करने से बुद्धि विकसित हो गया बुद्धि का विकास का मार्ग है मतलब कैसे विकास होते है बुद्धि का विकास कैसे होता है बुद्धि का विकास हम कहते हैं कि एक तो बुद्धि ऐसे है कि जिस विषय को बुद्धि जानती है मान हम जो जानते हैं बुद्धि जानना मतलब हम ही जानते उस विषय को वो बार बार हम करते रहते हैं बार बार उस विषय को आ, लाते हैं करते रहते तो अब समझ लो आपके पास 25 विषय आप 25 जानकारी रखते हैं ठीक है तो सारी बुद्धि ये 25 जानकारी में लगेगी तो उसको करेगा उसको विचार करेगा उसको स्मरण करेगा फिर उसको बदलेगा जो भी करना उसी में रहेगा तो उसी में आप जो है और 10-5 जोड़ दिया तो क्या हो गया वो 30 हो गया तो क्या है नई जानकारी आपने जोड़ दी? तो नई जानकारी जोड़ने पर बुद्धि को अर्थात मस्तिष्क को और ये पांच जो दस न्याय जोड़ दिया उसी को भी याद में रखने के लिए आगे चलाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा उसी के लिए शक्ति प्रयोग करनी पड़ेगी उसके लिए सेल्स बनाना पड़ेगा जो दिमाग में ऐसा होता है नया सेल्स बनते, तो नए जानकारी देने से ही नया सेल्स बनाएंगे इसलिए विकास होता है तो अब नए नए जानकारी आप दे तो अच्छा लगता है ना तो कहते हैं नया जान, कोई भी नई जानकारी मिलती है ना वो आप तुरंत उस समय दिमाग की परीक्षा करेंगे तो वहां एक लाइट फ्लैश होता उसको क्या कहते हैं बैंड होता वो एक नया बना दिया वो लगे वो वा बहुत बढ़िया ऐसा बोलता है और ऐसा लाइट फ्लैश होने से आपको अच्छा लगेगा मतलब आनंद लगेगा अरे बहुत बढ़िया है नई जानकारी ऐसा करके और निरंतर ऐसे नए जानकारी मिलते रहे तो आपको पुनः पुनः अच्छा रहेगा और वो थकता नहीं क्योंकि ये बार बार बत्ती जल रहे वहां इसलिए आप मोबाइल में खेलते रहे तो थकता नहीं कारण क्या है वो ऐसे ऐसे घुमाएंगे नए नए जानकारी आ रहे और वो एक एक नए जानकारी में एक एक बार बत्ती जलती है तो ऐसे में दिमाग को बहुत अच्छा लगता है अरे बहुत बढ़िया है ये ऐसा करके और जब जब बत्ती जलती है ना वो थोड़ा बहुत याद भी हो जाता है वो एक बार जलने से पूरे याद नहीं रहते ज्यादा समय के लिए लेकिन ये बत्ती जलती रहती है बार बार तो इसलिए आप थक जाते हैं ना जब आप जो है आप मुड आउट हो जाते हैं जैसा पार्ट सुनकर के बोर हो गया तो जा करके फिर बाद में जा करके या बीच में ही निकाल के मोबाइल देखने की इच्छा होती है क्यों वहां देखने पर यह बत्ती जलती है यहां बत्ती नहीं जल रही है <laughs> तो बत्ती गुल हो रही है सुनते सुनते थक जा रहे हैं और बत्ती नहीं जलता तो ऐसा हो जाता वो अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए अच्छी बातें नई बातें जब दिमाग को मिलती रहेगी तो वो विकसित होता रहेगा और दिमाग विकसित होने पर आपको आनंद मिलता रहेगा अच्छा लगता रहेगा अच्छा आनंद मिलना मतलब अच्छा लगता रहेगा और उसमें जो अच्छी अच्छी जानकारी आप पुनः पुनः आवृत्ति करेंगे तो पुनः पुनः आवृत्ति करने पर वो भी नया नया बनता रहता है वो निश्चित हो जाता है वो हमेशा के लिए याददाश्त वो रह जाएगी वो ना याददाश्त हमेशा के लिए ना रहने पर भी ये काम तो होता है मतलब एक बार तो वो नया तो बना ही देगी नया बना करके तैयार करेगी और पुराना आने पर पुरानी जानकारी पुनः आ गई तो वो बोलता है कि ये जो है ना ये पुराना है हमारे पास पहले से विद्यमान है ऐसा बोलता है तो उतनी जो है बत्ती नहीं जलेगी मतलब उतने आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा उतना आनंद नहीं लगेगा अरे ये पुराना हो गया कितने बार से बोल रहे हैं ऐसे लगता है तो नया आने पर ही उसको अच्छा लगे इसलिए पुरानी बातों को जो अच्छे कलाकार होते हैं ये अच्छे वक्ता होते हैं कथा वक्ता इत्यादि जो अच्छे अच्छे होते हैं जो ये जैसा ये सिनेमा सिनेमा सब बनाते हैं ये लोग जो पुरानी बातों को नई ढंग से पेश करते हैं तब क्या है लोगों में देखने में, में इंटरेस्ट रहेगा अब पुरानी बातों को पुरानी जैसे रखेंगे तो नहीं रहेगा कुछ ना कुछ नया चाहिए तो ये नए से जो है विकास होता है ये तो हमारे शास्त्र में तो पहले कहा आजकल साइंस भी यही कहता है कि वो नया नया बनाता रहता है और नया नया बना करके होता है फिर उसी में जानकारियां आ जाती है तो उससे बुद्धि का विकास होता है तो एक एक चीज को सामने रहकर के चारों तरफ से विचार करने पर बुद्धि की प्रतिभा है प्रतिभा बढ़ती है तो प्रज्ञा विकास नष्टव्य हम ये सूत्रकार ने कृपा करके आपके बुद्धि के विकास हो इस विषय में अच्छा और स्पष्ट विचार हो इसी के लिए उन्होंने ये दोनों पक्ष तीनों पक्षा या इतने सारे पक्ष आपके पास रखे और भाष्यकार ने भी उसी का ही अनुसरण करते हुए इतने सारे विचार कर दिए सब पूरे वेदांत का सार को यहां कर्मकांड को लेकर के भी संक्षिप्त करके रख दिया ठीक है मैं देखिए अंतिम पंक्ति में लिखा है ये जो कहते हैं कि ना ये सर्वगदत्व भी आचात्मन आकाश सेव घादिगमने इत्यादि के लिए कह रहे हैं अनिर्वचनीया गतिर अनिर्वचनीय सगुण ब्रह्म विषयेव उचिता यदि भाव कहते हैं ये गंतव्यत्व भी गंधुत्व आत्मनो विभुत्वाद अयुक्त इतिहास ऐसी शंगा करने पर गंतव्य मानने पर भी आत्मा तो सर्वव्यापक होने पर गंतव्य नहीं होगा गंतव्य स्थान कैसे बनेगा उसी में कहा था कि ये सर्व सर्वगत होने पर भी आत्मा को आकाश आदि के समान स्थान स्थान पर परिचिन्न करके हम पूजा करने के लिए मूर्ति बना देते हैं और अभिषेक करने के लिए वो उसको जल बना देते हैं और तीर्थ ते, तीर्थस्थान वो स्थान बना देते हैं या कुछ भी बना देते हैं वो सब परमात्मा कोई ही बनाता क्योंकि ये सारी गदियां और ये जो सारी चर्चाएं है ना हमारे हिसाब से ये अनिर्वचनीय में आता इसका निर्वचन नहीं कर सकते कि ये है या नहीं है या इस प्रकार है उस प्रकार है नहीं कर सकते क्योंकि ये सब अविद्या के कारण ही कल्पित है और अविद्या के कारण अशास्त्र के द्वारा अध्यारोप किया हुआ है आपके पास अध्यास है शास्त्र अध्याय करके आपको समझाता है तो अनिर्वचनीय गति ही अनिर्वचनीय सगुण ब्रह्म विषय उचित तब तो उसको अनिर्वचनीय ब्रह्म विषय रखना ही उचित है इसीलिए ये दोनों को ऐसा मिला करके रखा पर विषय गति अभाव अपर विषय तदुपत्ते पर विषय में गति संभव नहीं है और अपर विषय में वह संभव है तस्माद उक्त पूर्वोत्तर पक्ष व्यवस्था इतना बस समझी इसीलिए यहाँ पूर्व और उत्तर पक्ष की ये जो व्यवस्था करके जैसा हमने समझाया पहले वाला पक्ष पूर्व उत्तर पक्ष है यानी सिद्धांत पक्ष है और बाद में जो आया हुआ जेमिनी जी का पक्ष पूर्व पक्ष है इस प्रकार दोनों पक्ष को इसलिए यहाँ रखा है तस्मा पंचम कार्याधिकरणम इति पंचम कार्याधिकरण इस प्रकार से ये चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में मुख्य अधिकरण है वैसा तो अध्याय का ही एक मुख्य अधिकरण है ये तो ये पंचमाधिकरण कार्याधिकरण यहाँ समाप्त हो जाता है आगे अब जो गदी के विषय में चर्चा हो गई है तो इसमें अनेक प्रकार के उपासक है कोई प्रतीक लेकर के उपासना करते हैं कोई प्रतीक के बिना उपासना करते हैं कोई साकार की उपासना करते हैं कोई निराकार की करते हैं कोई कुछ विशेषणों से करते हैं कोई कुछ विशेषणों से करते हैं अब इनमें कुछ भेद होता है कि नहीं होता है इसका एक निर्णय देंगे पहले विचार तो पहले हो गया इसका निर्णय देंगे ये अधिकरण है अप्रतिकालंबन अधिकार, ये बाद में देखेंगे ओ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदस्णस्य पूर्णमादा पूर्ण शांति शांति शांति सतगुरु महाराज की जय